साधारण कर्म है गया गया जो सारा करे उसका त्याग नहीं करे इसके ऊपर विचार कर रहा है क्या कर्म संपूर्ण त्याग नहीं किया जा सकता है इसलिए त्याग नहीं करे प्रथम विकल्प है यदि त्याग नहीं किया जा सकता है नहीं करे एक दूसरा विकल्प है त्याग करने से प्रत्येव है प्रथम पक्ष में यदि त्याग नहीं किया जा सकता है तो यदि कोई त्याग करता है तो अच्छा है हो जाएगा इसके बराबर चल रहा है कि गुणा तो हो किंतु त्याग नहीं हो सकता है सांख्या मत के अनुसार जैसे गुणा निष्ठ प्रचलित स्वभाव है इसे हमेशा ही चल स्वभाव होने से कर्म का त्याग नहीं होगा ये प्रथम वचन कर्म त्याग हुआ तो स्वभाव का विरुद्ध होता है स्वभाव स्वभावंग बौद्ध मत के अनुसार क्रिया ही कारक है पंचस्कंद मानते तो क्रिया का त्याग नहीं कर सकते प्रतिक्षण तो प्रतिमाशिक क्रिया है यदि तो कर्म त्याग करेंगे तो स्वभाव भंग प्रसंग दुर्न पक्ष में दोष दिया उभ था स्वभाव भंग प्रसंग इसलिए कर्म पूरा त्याग नहीं हो सकता है आगे पक्ष दया अनुरोध अशेष कर्म त्याग योगी वैशेषिक चे सांख्य मत के अनुसार लेकर के बौद्ध मत के अनुसार लेकर के अशेष कर्म त्याग नहीं हो सकता है ऐसा कहने पर वैशेष कहता है हमारे मत के संपूर्ण कर्म त्याग हो सकता है अर्थात तृतीय पक्ष यदा करोति तदा सक्रिय वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रिय वस्तु तदेव ये तृतीय पक्ष आत्मा को केवल सक्रिय नहीं करना निष्क्रिय नहीं करना यदि क्रिया कुछ करता है तो सक्रिय होता है नहीं करता है तो निष्क्रिय होगा यदा करोते तथा सक्रिय यदा न करोते तदा निष्क्रियम आत्मा में कर्तृत्मान्य तो पर सक्रिय हो या नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा वही आत्मा ठीक है कदाचित आत्मा सक्रिय निष्क्रिय कदाचित स्थित फलित तो कभी आत्मा सक्रिय कभी निष्क्रिय ऐसा स्थित होने पर क्या निष्पन्न हुआ तक एवं सती शक्यम कर्म अथे सत्यक्त ऐसा मान्य पर संपूर्ण कर्म तय करता है तो सक्रिय नहीं करता निष्क्रिय संपूर्ण कर्म छोड़कर रहता है उत्तम पक्षम उक्तमेंव पक्ष पूर्ोकक्षदयाद विशेषदर्शन विषय यह वैशेषिक पूर्वोक सांख्यपक्ष बौद्धपक्ष विशेष विशेष दर्शन होता है इसलिए स्पष्ट करते अय तो अस्ट तृतीय पक्षे विशेषो तृतीयपक्ष में वैशेक मत में विशेष है न्य प्रचलित वस्तु सांख्य जैसे कहते ना क्रियाकारक जैसे बौद्ध कहते क्या है कि व्यवस्थित द्रव्य अ क्रिया उत्पाद से विद्यमान विनश्यते व्यवस्थित वस्तु आत्मद्रव्य उसमें पहले क्रिया नहीं है अवी क्रिया उत्पत्ति होगी कर्तृत्व नष्ट हो जाएगा आगमना पायित क्रिया द्रव्य कथम स्थिताशंका यदि क्रिया उत्पत्ति न आगम अपनाश आगमोत्पत्ति विनाश वाला है तो इसे क्रिया वाले द्रव्य कैसे स्थाई कैसे होगा ऐसा शन से कहते। शुद्धम कहतेमदिष्ट इसे ब्रमा कनाद शुद्ध द्रव्य शक्ति वाला ऐसे इसमें कर्तव्य तो शक्ति है, कर्तव्य शक्ति वाला रहता है इसे कनाद कहते नहीं क्रिया शक्ति मत क्रियावत्व तो कथम कारक क्रिया शक्ति रहने पर भी यदि क्रिया नहीं है तो कारक कैसे होगा क्रियाम क्रिया कुर कार्य अभ्युगम क्रिया निवर्तक कारक है क्रियाम निवर्तयति है, है क्रिया करते कार्य कारणों को कारक कहा जाता है केवल शक्तिमात्र से तो कारक नहीं होगा तो यदि आत्मा करते होगा आशंका तदे च कारकमस्ट पक्षे कही कारक है इस पक्ष में क्या दोष है टीकाने वैशे पक्षे वैशेकपक्षे दोषाभा ये पूरा कथ वैशे अमारे पक्ष में कोई दोष नहीं तब इसका मानना चाहिए इतपक्षे को दगवान्मता पक्ष से त्याज्यता दुषय सिद्धांति कथा ये भगवान के मते कम मतिक नहीं है त्याज्य अयमे तो दोष यतस्वत मतम यही दोष है ये मत न भगवत भागवत ये भगवान का मत नहीं भगवान के विरुद्ध ये मत नहीं भगवान मत अनुसारित अप्रामिकम संकत है अविशेष ये जो मत है भगवत अनुसारी क्यों भगवत मत अनुसारित्व हो तो त्याज्य कहेंगे अनुसारित्व सिद्ध नहीं प्रमाणित सिद्ध होगा भगवान मत ये कैसे सिद्ध हुआ अप्रमाणिकम प्रमाण सिद्ध के होगा कथम ज्ञानते भगवत भगवतम तो मत नहीं है ये कैसे जाना जाता है टीका नहीं भगवत तो वचनम उदाहरण पर पक्ष तद अन्गुण भगवान भाव का वचन का उदाहरण करते हुए वैशेक पक्षे उसके अनुगुण नहीं अनुगुण अभाव कहते आह भगवान भगवान ने कहा है नास विद्यते भाव इत्यादि असत भाव ना भाव विद्यते सत सत्य का अभाव नहीं होता है असत्य का नहीं कहा गया और मतम एक अनुगुणम एवं किम न स तो वैशेषिक मत ऐसी भगवान के मते अनुगुण हो सकता है असत्य का भाव नहीं सत्य भाव नहीं होता है वो तो इसे कहीं मानेंगे इस आशंका है ही असत्य भाव सतचाव इतनी मतम कानाद में तो असत भाव पहले जो नहीं था उसकी उत्पत्ति होती है। क्रिया पहले नहीं थी उसका हुई असत का भाव हुआ घट पहले नहीं था घटी की उत्पत्ति हुई असत घटी उत्पत्ति असत्य अभाव हो गया असत्य अभाव जो विद्यमान है उसका फिर नाश हो गया अभाव हो गया सत्य का भाव हो गया ये उनका मत है भगवान कहते असत का भाव नहीं सत्य का भाव नहीं और न्याय के वैसे लोग कहेंगे असत्य का भाव अविद्यमान पटिक उत्पत्ति और विद्यमान पट का नाश भगवन् मता दोषरहितं ताव न्यायानगुण भगवन् विरोधा उपेक्षत भगवन्मत सत भगवन्मता भाव ठीक है भगवान का मत के अनुगुण होने पर भी न्यायानगुण न्याय के अगुण तर्कयुक्त मत का न्यायिक न्याय करके सिद्ध करते हैं ता, न्याय सिद्ध युक्ति सिद्ध है उपादेयन निर्दोष का तो भगवन, भगवन मत तो का विरोध भगवान का, का उपेक्षा अभागवत न्याय चेदस भगवान का मत नहीं होने पर भी यदि युक्ति सिद्ध है इसमें क्या दोष है उसको मानना चाहिए भगवान का मत यदि न्याय विरुद्ध है तो क्या करेंगे ठीक है न्यायत्म असिद्ध में सिद्ध सही थी हो तो उसको ग्रहण करेंगे भागवत मत नहीं होने पर भगवान का मत नहीं होने पर न्यायत्तों से सिद्ध नहीं उचित दो शबत्व सर्व प्रमाण विरुद्ध इधम तो दो शबत्थ ये दो सवाल है ये मत सर्वप्रमाण विरुद्ध कैसे विरोध पूर्व पूछेगा सर्वप्रमाण अनुसारिण मत से न तद विरोधिता इत्याख्यपति प्रमाण अनुसारण करने वाले न्याय न्यायिक कारण मत गौतम तो ये मत वैशेषिक का मत सर्वप्रमाण विरोधक कैसे होगा विरोधी कैसे आक्षेपकर्ता कथम ठीक है वैशेषिक मत से सर्वप्रमाण विरोध प्रकटयन आदो तन्मत अनुदति वैश्विक मत सर्वप्रमाणु मत विरोध है इसके स्पष्टीकरण करते हैं पहले उसके उनके मत का कथन करते हैं यदि दियोनुकादि द्रव्यम प्राग उत्पत्तिर अत्यंत असद उत्पन्न चितंचित कालम पुनरअत्यंत मेंसत्व पुन में आपद्य थे उनके मत क्या है परमाणु दो से दियोन का बनता है तो दियोनु आदि से त्रिणुका तीन दियोक से तिरणु को बनेगा जो कपाल से घट बनता, बनता है बहुत तंत में पट बनता है ये सब द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं दीवणु को तीर्ण को घट पटादी आग उत्पत्ति अत्यंत में असद उत्पत्ति के पहले नहीं था दीवणु को उत्पत्ति के पहले पट नहीं था पंत से पंत से पट कपाल से घट बना दीवणु से तिरणु को बना जो बनता है उत्पन्न होता उत्पत्ति के पहले वो नहीं था उत्पत्ति के पहले जैसे होता तो फिर उसकी उत्पत्ति के लिए व्यापार करने की आवश्यकता नहीं तो दिव का द्रव्य उत्पत्ति के पहले अत्यंतमेव असत अत्यंत असत्य ही था और दो परमाणु के संयोग से दियो को बना दो कपालों के संयोग से घट बना बहुत तंत्र से पट बना उत्पन्न स्थितम कंचित कालम उत्पन्न हो गया दियोन का घटपट आदि कुछ काल रह करके पुनर अत्यंतमे वत्यमापति से फिर नष्ट हो जाता कुछ काल कहां से कोई एक क्षण रहा कोई एक साल रहे कोई दो साल रहे सौ साल रहे कार्य उत्पन्न हो फिर नष्ट हो जाता है नष्ट हो जाने का असत हो गया उत्पत्ति के पहले अत्यंत असत उत्पन्न हो गया रहा कुछ काल के बाद नष्ट हो गया तो फिर अत्यंत असत हो गया अत्यंत असत्यम आपत्ति ठीक है असत जन्म सतस्य नाच की स्थिति फलित ये उनका मत है असत का जन्म उत्पत्ति और सत्य का नाश हुआ अविद्यमान घटक की उत्पत्ति हुई और विद्यमान घट का नाश हुआ दियोन को से लेकर के द्वन का आदि दियोन को से लेकर के सब कार्य दुक को उत्पत्ति के पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई अर्पित फिर का नाश हो गया ये फलितम तथा सति असदैव सज जायते सदैव असतम आपद्यते अभाव भाव भवती भावस्भाव ये उनका मत हुआ ये सिद्ध क्या हुआ असदैव सत जायते असत द्वणु को सत होकर उत्पन्न हुआ सत हुआ जायते सदैव असत्व माफत देते सत्योणु को फिर असत्व प्राप्त कर दिया नष्ट होने के बाद असदैव घटपटादी उत्पन्न होता है सद गया। हो गया असत घटपट आदि फिर असत्य हो गया नष्ट होने पर पहले अभाव था अभी भाव हो गया घटपट पहले नहीं था उत्पत्ति के पहले अभाव था अभी भाव हो गया उत्पत्ति काल में अभाव भाव बहुत ही क्योंकि असत्य सत्य अभाव भाव होता है अरे भाव उत्पन्न होने के बाद नष्ट कर जाए तो अभाव हो गया अभाव भाव भाव तो अभाव होता है भाव अभाव हो जाए ये उनका मत हो उत्तम वाक्यम व्याचरती उसका अर्थ वह अभाव भाव होती ये हो गया तदेव असत्व आपद्यति उत्तम व्याचि वही फिर भाव असत हो जाता है भावस्था भाव, ये उनका मतमित शेषा त्रव अभ्युपगमानतरमा अन्य विज्ञा मनते कहते तयम प्रागोत्पत्ति अभाव उत्पन्न होता है पट उत्पत्ति के पहले नहीं था अभाव था। और उत्पन्न होता पटाख कारण प्राग उत्पत्त है सस् कल्प दियोणु को पटा उत्पत्ति के पहले सस्य विषाणु तुल्य है जैसे शस्य विषाण नहीं है उत्पत्ति के पहले दीवणु को पटना कुछ नहीं था और नया बना सामवाय असामवाय निख्यम कारण अपेक्षा जाये थे, थे तीन कारण मानते सामवायिक कारण असमवा कारण निमित्त कारण सामवायिक कारण तो उपादान कारण कहते और असामवाणी जैसे तमसुष पट्ट का परमाणु स्वामी को का अवय काश्मीर का द्रव्य का असम कारण होता है असम्भिक कारण को सवनिमित कारण कर का दिया तो समवाय असमवाय निमित्त नाम के तीन प्रकार इसके अपेक्षा करके उत्पत्ति के पहले जो अत्यंत सप्तमी सारण तुल्य था जो उनको पटा दी वो उत्पन्न होता है ये मानते ठीक है प्रकृत मतम सप्तम सत्रकार तो, तो उनके मतम ये अभ्युवती विशेष है ऐसे लोग मानते परकम अभिपकम दूषित ऐसा ऐसे मानते तो क्या दोषे अभिपकम दूषण का फिर सिद्धांति न से एवं अभाव उत्पत्ति कारण में अपेक्षित सक्य वक्त जो पट द्वन को पहले नहीं था अभाव रूप था वो उत्पन्न होता है द्व्योन को पहले नहीं था वो दीवन को उत्पन्न होगा और वो को पहले नहीं था फिर कारण की अपेक्षा करेगा कारण की अपेक्षा का का करके उत्पत्ति होता है उत्पन्न होता है द्व द्वन को पहले नहीं था अथवा घट पहले नहीं था और फिर दंड चक्र कुड़ व्यापारी की अपेक्षा करेगी उत्पत्ति होगा उत्पन्न होगा ये जन नहीं था अभाव कारणी की अपेक्षा कैसे करेगा अभाव उत्पन्न कैसे होगा इतनी वक्त तो न सकम असत आम सस्य कारण क्या है जो असत शशरण कभी नहीं दिखता है शस उत्पन्न होता है कारणी की अपेक्षा करता है सत्य नहीं बताया तो अविद्य उत्पन्न होगा कारण अपेक्षा करे कैसे मानेंगे एवं कह परिभाषाण न चाह न से भाव उत्पद्य है कारण वापस सत्यमर्थ एवं जी का परपरिभाषा अनुसारेण परिभाषा के अनुसार जो मानते हैं अभाव उत्पद्यते कारण आगे अपेक्षत ईशान अदर्सनाषाणीनादर्सना शेष ईशानी दिखता है होती उत्पत्ति अदर्शनासताम सस विषाणीनादर्शना कस्यपत्दर्शना चर्शनाथ असत सस्य विषाण की उत्पत्ति कहीं नहीं दिखती है और असत सस्य विषाण कारण की अपेक्षा करता है कहीं ये भी नहीं दिखता तो है उत्पत्तिर दक्षण अपेक्षा दक्षात दो उत्पत्ति कहीं नहीं दिखती है असत की और असत सत्य अभाव रूप होने से कारण की अपेक्षा करता है यह भी नहीं दिखता तो फिर घटो कैसे अविद्यमान की उत्पत्ति होगी और कारण अपेक्षा क्यों करेगा जीवन को घटा दे कथम तरी तन्मत भी घटा देना कारण अपेक्षा नाम उत्पत्ति अब ये पूर्व अपेक्षा वैशेषिक वाले सिद्धांत से पूछते हैं आपके मत में कैसे घटा आदि की उत्पत्ति होती कारणा कारणापेक्षा कारण सापेक्ष घटा आदि कारण से तो उत्पन्न होते हैं कारणी क्यों ना हो तो फिर घट बनाने के लिए दंड चक्र को लाल आदि क्या होता कारण सापेक्ष उत्पत्ति होती होत नहीं भावानाम कारणापेक्षा उत्पत्ति रिवाय यदि पहले घट था तो फिर उसकी उत्पत्ति क्या होगी और कारणी का अपेक्षा क्यों तो है तो पहले जो घट पहले है घटा तो पहले उसकी उत्पत्ति फिर दो बार उत्पत्ति होगी और कारणी का अपेक्षा ऐसा तो नहीं होता है और यदि नहीं है तो नहीं होने पर फिर कारण अपेक्षा कैसे करेगा और उत्पत्ति कैसे होगी ये हमारे प्रदोष दे तो नहीं था तो कैसे उत्पत्ति होगी कारण अपेक्षा कैसे करेगा और यदि था फिर उसकी उत्पत्ति कारण अपेक्षा ये तो नहीं होता है तो आपके मत में कैसे बनेगा सत्रह ऐसा करने पर सिद्धांत कहता है भावनात्मक यदि सक्यम प्रतिपत्तम्, यदि घटादि को भावात्मक मानेंगे उत्पन्न होते है ये उत्पन्न होते का अर्थ क्या अर्थ अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष्यक्त थे अभिव्यक्ति के कारण की अपेक्षा करेगी से कहा जाता है ऐसा ही प्रतिपत्म सक्यम ऐसे जाना जाता है घटादि भाव पदार्थ अभ्यक्त रूप से था अभी अभिव्यक्त तो तो हुआ अनिव्यक्त तो तो था अभी अभिव्यक्त तो हुआ अभिव्यक्ति के लिए कारण अपेक्षा है तो किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारण अभिव्यक्ति मात्र उत्पत्ति के लिए नहीं अभिव्यक्ति के कारण जैसे घटा आदि है अंधकार अन्य प्रकाश से उनकी अभिव्यक्ति हुई प्रकाश जैसे उनका अभिव्यंजक का हुआ अभिव्यक्ति का कारण हुआ अभिव्यक्ति होगी अभ... अभ... विद्यमान की अभिव्यक्ति होती है ठीक अनभिव्यक्त घटा आदि कारण में मृद रूप घटा अनविव्यक्त रूप से था परमाणु ज्ञान को अनविवक्त था उसकी अभिव्यक्ति परमाणु तो नहीं मानते है जो कार्य पटा आदि घटा आदि है कारण में अनाव्यक्त था उसकी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मात्र के कारण की अपेक्षा करता है घटादीना कारणात्म सतामे अव्यक्तना अभिव्यक्ति सामग्रीमेक्षव्यक्ति संभवात् न किंचित अभद्यम न किंचित अद्यम कोई दोष नहीं घटादी अस्मत्पक्षे प्रागप कारणात्मना सताम वेदांति कहते हमारे मत में घटादी पहले पहले उत्पत्ति के पहले कारणात्म सता घटा पहले कारण रूप से था कारण से मृद रूपेण कपाल रूपे था सता में विद्यमान का ही रूपम नाम रूपे अभ्यक्त नाम रूपे ये घटा दे नाम घटा दे अभ्यक्त नाम रूपा अनिव्यक्त नाम रूपे नाम रूप अभिवक्त नहीं हुआ था कारण उसे घट था आगे अभिव्यक्ति सामग्री में अपेक्ष पहले था तो दंड चक्र कपाल आदि की क्या कुला आदि की क्या आवश्यकता है अभिव्यक्ति तो के लिए अभिव्यक्ति सामग्री अभिव्यक्ति की सामग्री आवश्यक है जो सामग्री कारण कहते वो विद्यमान कारणात्मना विद्यमान घटकी अभिव्यक्ति के लिए नाम रूप उसको व्यक्त करने के लिए सामग्री सामग्री के अपेक्षा करके पृथक अभिव्यक्ति संभव अभिव्यक्ति होती न कोई दोष नहीं कार्य किंच के पहले था ये सत्कार्यवाद है और कार्य पहले नहीं था असत था उसकी उत्पत्ति हुई ये असत कार्यवाद नए कभी सांख्यवादी भी सत्कार्यवाद है किंतु वो कार्य को सत्य मानते वेदांति कार्य को अनिवेचनी मानते और सत घटक पहले उसकी अभिव्यक्ति होती सांख्य लोग मानते ये कहते घटक पहले था कारण रूपना अनभिव्यक्त नाम रूप था उसकी अभिव्यक्ति हुई। असत्य है जो सांतर मार वैसे पक्षों हाँ। हाँ। में अनेक दोष कहते किंच असत सद्भावे सतच्च असदभावे न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहार विश्वास कस्यात गीता में भगवान ने कहा ना सत्य विद्यते भावो हो ना भाव विद्यते सत जो है उसका अभाव नहीं होगा जो असत्य उसका भाव नहीं यदि असत्य सत हो जाए अविद्यमान घट अभी हो गया उत्पत्ति को ले असतः अभि हो गया तो असत है सद्भाव हुआ असत घटे नष्ट से असत हो गया जी असत हो जाए असत यदि असत का सद्भाव हो जाए असत का अभाव हो जाए कहीं भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार में विश्वास किसका नहीं होगा देखते देखते फिर अभाव हो जाए अभाव है फिर तो भाव हो जाएगा ये विश्वास नहीं होगा यह आपत्ति परमेय व्यवहार क्वचित विश्वास न कषे चित्व तो हित महत्व वैशिषिक मत में प्रमाण प्रमेय व्यवहार में कहीं भी विश्वास नहीं होगा ये जो सिद्धांत ने कहा इसमें हेतु देते हैं सत सदैव असत असदैव इतनी अनुपति वैशिष्ट के मत में हमारे मत में सत सत ही है असत असत ही कभी असत सत्य नहीं होगा सत्य कभी असत नहीं होगा भगवान भी कहते भगवान कृष्ण गीता में न असत्य विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य हम उसको मानते असत कभी सत्य होगा सत्य कभी असत नहीं होगा यदि किसका अभाव हो जाता है वो सत नहीं सत्य काल तिष्ट काल सत सत तेनु काले में रहेगा खाली त्रेनु काले में नहीं सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र हो, सर्वदा तो सत इसे सत साते ही, असत ही वही नहीं। नहीं सत सते ये असत असत है ऐसा निश्चय नहीं होगा वैश्विक मत नहीं सतम तस्य तथे पुनरसत्व प्राप्ति सत्क सतरूप से निश्चित तथ्य पुनरसत्पति हो गया न सतूप निश्चय होगी नहीं तथ्य सत्प्रापा असत पट व्यसत हो गया अत यने सद असत्नी प्रमाण के द्वारा जो निश्चय हो गया सते कोई नहीं है असते निर्मित होगा हुआ सत्य तो था विश्वास और भाभा ऐसे विश्वास नहीं होगा क्योंकि सत्य का भी तो हो जाता है असत का भी सत हो जाता है तो प्रमाण से निश्चित हो गया असत वो असत ही है प्रमाण से निश्चित तो हो गया असत वो सत्यत ही है ऐसा निश्चय नहीं होगा विश्वास मानव वैफल्य फिर मानव प्रमाण विफल हो गया प्रमाण से निश्चय हो गया फिर विश्वास नहीं पता नहीं ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा ऐसा ही ऐसा नहीं सत्य असत कार्यवाद असतकारी बात जीपता नहीं है किंचोन का देर द्रव्य से स्व कारण सत्ता संबंध माह उत्पत्ति क्या चीज है नायक वैसे लोग कहते घट उत्पन्न हुआ घट उत्पन्न हुआ तो उत्पन क्या हुआ दीवन का उत्पन्न हुआ क्या हुआ कहते कारण के साथ उसका संबंध हो गया दीवन की उत्पत्ति मतलब दीवन का सम्बा कारण परमाणु मानते परमाणु के साथ द्वन का संबंध हो गया दीवन उत्पत्ति का अर्थ कारण संबंध अथवा सत्ता संबंध घटो उत्पन्न हुआ दीवन को उत्पन्न हुआ क्या है सत्ता के साथ से दीवन का संबंध हो गया और दीवन को सत्य हो गया पहले दीवन के साथ सत्ता का संबंध नहीं था इसलिए उत्पत्ति नहीं हुई थी और जब की उत्पत्ति हुई तो सत्ता का संबंध हो गया तो दीवन का अस्थि व्यवहार होगा घट की उत्पत्ति हुई पहले घट के साथ सत्ता का संबंध नहीं सत्ता तो नित्य ही मानते कि घट के साथ संबंध नहीं था अब घाटे की उत्पत्ति ही दंड चक्र कुला व्यापार करने पर क्या हुआ घटे के साथ सत्ता का संबंध हो गया तो दो प्रकार कहते सम्बन्ध हो अथवा सत्ता संबंध हो ये उत्पत्ति का अर्थ अच्छा करते द्रव्य से स्व कारण संबंध हो अथवा सत्ता संबंध कहते स्व कारण सत्ता संबंध कहते अभी इसके ओर विचार करें तदेव हेत्तरम स्वरयित परमत्म अनुवदती सत्कार नहीं हेत्वान्तर युद्धिया है स्व कारण संबंधी से कहते हैं तो उसके ऊपर स्पष्ट करने के लिए उसका अर्थ करते हैं उत्पत्ति तो थी ये सत सत्यव असत असत है इसे निश्चय नहीं होगा ये हेतु है सत ही असत असत इसे निश्चय नहीं होने से उनका मतलब ठीक है नही होगा ये जो हेतु है उसको स्पष्ट करने के लिए पहले अनुवाद करते उत्पादते का अर्थ आपके मत के अनुसार वैश्य के मत के अनुसार उनके मत में दीवुपाधि द्रव्य का स्व कारण सत्ता संबंध दीवन का कारण साथ संबंध सत्ता का संबंध कहते पर वचन में वो व्याख्य थे परक्य वचन की व्याख्या करते पत्ति असत पश्चात स्वरण व्यापार स्वै पर सतया चम्षण संबंधन संबद्यते सम्बद्ध ये सदवका मत है असत घट पटादी आदि जो उनको उत्पत्ति के पहले असत था पीछे क्या हुआ स्व कारण व्यापार अमअ कारण व्यापार की अपेक्षा करके परमाणु क्रिया होने पर हो दौन को बनेगा दंड चक्र कुछ व्यापार होने पर सो कारण ही संबंध होगा द्वन को अपने कारण परमाणु से संबंध होगा पटो अपने कारण तंतु के साथ संबंध हो जाएगा सो परमाणु भी ही सत्तायाच और सत्ता के साथ संबंध होगा घटे का संबंध होगा सत्ता के साथ द्वन को घटोपटादि का संबंध होगा सत्ता के साथ सत्ता के साथ द्वोन को घटपट आदि का क्या संबंध है समवाय लक्षण समवाय संबंध से सम्बध होता है संबंध होने के बाद सम्बद्ध कारण समय और संबद्ध के साथ संबंध होने पर ही कारण समबेत हुआ कारण में रहा। सम जब तक सत्ता के साथ संबंध नहीं हुआ तब तो पट्ट तंत्र में समवेत नहीं हुआ दीव के साथ सत्ता का संबंध हो करके परमाणु में दियोन को समवाय समझ रहा अपने कारण में कार्य समवे होता है समवाय सम रहता है तो सत्ता के साथ संबद्ध होने पर संबद्ध संबद्ध होता हुआ कारण समवेत कारण के साथ सम्वेत हुआ कोई सत्य हो गया घटसत हो गया हो गया कारण के साथ समवेद हो गया सत्ता के साथ संबंध हो गया तो अभी घटसत हो गया पहले असत था असत्य पहले घट था असत घट पश्चात कारण व्यापार अपेक्षा करके असत था अपने कारण असत द्वन को था अपने कारण परमाणु के साथ संबंध हुआ और सत्य के साथ संबंध हुआ संबंध होने के बाद कारण सम्बित द्वन को हुआ घट हुआ पट हुआ अभी सत्य हुआ पहले असत्य असत का परमाणु अवय के साथ सत्य के साथ संबंध होने पर आगे सत्य हुआ तो असत का पहले संबंध कैसे बनेगा ये विचार है ठीक है संबद्ध सत्य कारण सत्ता संबंधो भवति इत्युक्तम् सत्ता सत् कारण के साथ संबंध होना पड़ो कार्य घटगा सत्ता संबंध सत्ता संबंध होगा कारण समय सद सम करके कारण सम्वेत होकर सत्य होगा परमत्वम एवं अनुवाद ये परमत्म है वैशेषिक मत उसका अनुवाद करके अनुवाद किया उसका कथम दूषण तस्कर असत सतकार भवेदेन क्या असत, को का असत, सत असत, का असत, का असत का कारण असत दौन का कारण परमाणु असत पट का कारण ये कारण होगा असत का कारण क्या संबंध फैल होगा और कारण कैसे बनेगा पट का पंकु कारण कैसे बनेगा पट असत्य असत्य का कारण सत्य कैसे होगा और असत कार्य का संबंध किसके साथ कैसे होगा असतु का परमाणु के साथ सत्ता के साथ संबंध असत पट का तंत्रों के साथ और सत्ता के साथ संबंध जो पट असत ही उसका किस है उसका तंत्रओं के साथ सत्ता के साथ संबंध किसके साथ संबंध कैसे बनेगा जो असत है उसका कारण कैसे होगा और संबंध वाक्य कैसे होगा ठीक है कार्य से असत कारण संभवती सबसे कार्य संबंध सिद्ध्य वैश्चिक लोग कहते कार्य असत्य कार्य तो असत्य कार्य असत होने पर भी कारण संभव थे असत कार्य का कारण संभव असत्य घट पहले नहीं था उसका कारण ही कपालादी संभवे तत्त तो कार्य संबंध सिद्ध्य और कपालादि का कार्य के साथ संबंध हो जाएगा ऐसा शंका से उत्तर देता है सिद्धांति नंध्यापुत्र से सत्ता संबंधों व कारण वा क्य प्रमाणत तो कल्पय शक्यम बंध्या पुत्र असत उसका सत सत्य के साथ संबंध होता है असत का सत्य के साथ संबंध कभी कोई प्रमाण से नहीं दिखा सकता है प्रमाण के बिना कुछ ना कोई कुछ बोलकर रहो प्रमाण से क्यों ना कल्पित हो ना कल्पना नहीं कर सकता है सत्य के साथ संबंध र으... असत बंध्यापुत्र का कोई सत्य के साथ संबंध हो अच्छा कारण बा असत का कोई कारण हो बंध्यापुत्र असत्य उसका फिर कारण कोई है असत बंध्यापुत्र का कारण के नित भी प्रमाण तो कल का कल्पित कोई कल्पना नहीं कर सकता है प्रमाण से बंध्यापुत्र का कारण अथवा संबंध सत्य के साथ कभी नहीं हो सकता ठीक है नहीं असतवादेव असत संबंध अभावे जब है ही नहीं तो असत का संबंध किस होगा असतवादेव जब दीवन को पटादी है ही नहीं जैसे बंध्यापुत्र है ही नहीं उसका संबंध किस के साथ होगा उसपत्ति के पहले दीवन को पटाधि यदि बिल्कुल है ही नहीं असत्य फिर उसका संबंध किसके साथ होगा कारण के साथ कैसे संबंध सत्य के साथ संबंध कैसे होगा जो है ही नहीं असत संबंध अभावे कारण से सतोपी न तेन संबंध सक्यते कारण से सतोपी न तेन संबंध कारण सत होने पर भी कार्य असते कारण सत्य परंतु सत होने पर भी पटा जी असत्य तो उसके साथ संबंध किस होगा न तेन संबंध अनुवात सक्य कारण सत्य पूरा पिछले का कारण सत्य है, तो है और कार्य के साथ संबंध हो जाएगा कारण तो सत्य कार्य असते सत और असत्य का संबंध कार्य कारण का संबंध कैसे बनेगा आप प्रत्यो घट की उत्पत्ति का तो कारण संबंध जन की उत्पत्ति परमाणु संबंध पहले जो असत्य है पट घट उसके साथ कपाल तंतु के साथ संबंध बने तो उत्पत्ति कहेंगे असत्य है कार्य सत्य है कारण सत असत्य का संबंध बनेगा कैसे सद सत्व संबंध असंभवा सत्य का संबंध नहीं होता कार्य अत्यंत असत्व कारण संबंध सभी वैशे कहता है कार्य को आप हम असर, अत्यंत असत्व नहीं मानते बंध्यापुत्र जी के आप हमने बंध्या पुत्र दृष्टान्त देकर कहा बंध्यापुत्र का, बंध्या का संबंध नहीं होता है कारण नहीं है संबंध नहीं है इस प्रकार हम को अत्यंत असत नहीं मानते कार्य अत्यंत अत्यंतसतत नहीं माने से मान्य संबंध हो जाएगा ये है भाष्य में ननु नैशेक संबंध कलप्य जीवन क्यादीना ही द्रव्याण सौकारण समय संबंध सता में उच्यती वैशेषि नैशेकोक अभाव का अविद्यम बंध्यापुत्र जैसे अविद्यमान द्वोनु का संबंध कल्पना नहीं करते तो फिर क्या कल्पना करते हैं दियोनुकादीना द्रव्याण स्वरण समवाह्य लक्ष्मण संबंध स्वतामेव दियोनुक द्रव्य विद्यम है विद्यमान दौनुकादियों का घटपटादि का कारण तंतु पटादि तंतु कपलादि के साथ संबंध मानते कहते हैं वैशेषिक विद्यमान कार्य कारण के साथ संबंध होता है कार्य अविद्यमान असत हो और कारण सतो सत असत का संबंध नहीं बनेगा कार्य सत है सत विद्यमान होने पर कारण संबंध हो जाएगा ठीक है सताम नु दुकादी कारण संबंधम संकीतम यही वैसे वैश्विक ने कहा विद्यमान दिवनुकादि का कारण संबंध जो कार्य है दुकादि विद्यमान होने पर कारण संबंध ये संकित उसका दूस न संबंधात प्राग सत्य अनुभव जब तक पटका तंतु के साथ संबंध नहीं हुआ द्वनुक का परमाणु के साथ संबंध नहीं हुआ उसके पहले तंतु पट पह, पट्ट और द्व्यन को सत्य क्या असत्य क्योंकि कारण संबंधी उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले असत्य तो संबंधात प्राग <leader noise recipes> कारण के साथ संबंध होगा आप तो विद्यमान द्वन को का कारण के साथ संबंध होगा संबंध के पहले विद्यमान नहीं क्या दीवन संबंध के पहले जीवन को विद्यमान है, हुँ। है।, है ही नहीं यदि विद्यमान है परमाणु अलग जीवन को अलग सिद्ध होगा ऐसा होता है तंतु अलग पट अलग और तंतु वायरस को तंतु में पट को लेकर संबंध करेगा ऐसा होता है उत्पत्ति के पहले पट है ही नहीं जब संबंध हुआ तो उत्पत्ति उत्पत्ति का तो कारण संबंध और कारण के साथ पट का संबंध होने के पहले पट क्या है, है? विद्यमान असत कार्य संबंधापासबंध तो के पहले कार्य का सत् तो आप नहीं मानते हो ठीक है अनब्युपगम एवं नहीं मानते स्पष्टीकरण नहीं दंड चक्रादी व्यापार के पहले घटादी नस्तित्व इचते घट हे विद्यमान मानते तंतु व्यापार के पहले पट ही से मानते नहीं मानते तो फिर विद्यमान घटक का कपाल के साथ संबंध विद्यमान पटका तत्व तो के साथ संबंध कैसे कहेंगे अभी तो पटो विद्यमान हुआ ही नहीं असत है उसका कैसे तंतु के साथ संबंध होगा पहले संबंध हो करके आगे पट बनेगा या पहले पट्ट बन उत्पन्न होने के बाद संबंध होगा पहले अविद्यमान असत उसका संबंध तंतु के साथ कैसे बनेगा सदैव कारण कार्याम आप कार्य व्यवहार निर्भवती अभ्युपगमान नास्ती संबंध अनुपत्ति आशंक्य अपराध्यात्म अभी वैसे लोकता है सदव कारण कारण तो पलि था पट उत्पत्ति के पहले उसका कारण तंतु था कारण पलि था सदैव कारण वो कारण ही कार्या वो ही कार्या कार को प्राप्त कल्याण तंतु पटाकार को प्राप्त किया मृद घटाकार को प्राप्त कर लिया परमाणु दर्श प्राप्त कर लिया कार्य व्यवहार निर्भर कारण ही है कार्या को प्राप्त करके कार्य व्यवहार करता है ऐसे मानने से नास्तिक संबंधानुभव अनुभवी तो संबंधानुभव अनुभव नहीं क्योंकि कार्य कारण ही कार्यकार को प्राप्त किया पहले तंत्र था उटाकार बन गया और कार्य व्यवहार करता है इस आशंका करने से सिद्धांत का अपराधान एवं यह आपकी सिद्धांत नहीं अपर सिद्धांत होगा कारण ही कार्यकार को प्राप्त करता है ऐसा आपकी सिद्धांत नहीं विद्यमान उत्पत्ति आप कार को मानते यदि कारण ही कार्यकार को आपति सांख्या मानते कारण ही कार्या बने कार्य व्यवहार करता है ऐसे आपका सिद्धांत नहीं बात में न तो मृद घटाधि आकार प्राप्त इच्छा मृद एवं घटाधि आकार प्राप्त प्राप्ति घटा दे आकार को प्राप्त करती है ऐसा वैश्विक नहीं मानतेब्धा पूर्व सत्ता कारण संबंध के पहले कार्य सत्य कारण के साथ संबंध होने के पहले पट असत तो सत्ताभाव परिश्रेष सिद्धम दशे परिश्रष से क्या सिद्ध हुआ उसको दिखाते तत्सत संबंध पारिश सारी से मानना पड़ेगा असत पट का संबंध तंत्र के साथ असत दियणु का संबंध परमाणु के साथ ये परिचय था क्योंकि उत्पत्ति के पहले नहीं था असती था तो असत का संबंध होगा असत कारण असत कार्य दोनों का संबंध किस होगा तत्रुप ध्रुवता यही पहले अनुपति कहा सत्य का संबंध हो नहीं सकता है बंध्या पुत्र का किस किसा सत्य के साथ संबंध कोई नहीं देखा सकता है इति तस्य नित्यत्वाद् संबंधीन सदस्यरवयोगे समय सदस्य सी तरस अभावधी अभाव्यभावी स्थिति संकाते अभी वैश्विक शंका कर्ता है सदस्य जो एक साथ एक सत पट असत और सत दोनों का संबंध नहीं हो सकता संयोग नहीं हो सकता है बंध्या पुत्र का असत का किसके साथ संयोग नहीं होता है सत असत का संयोग नहीं होगा किंतु एक समवाय संबंध हो सकता है तंतुओं में पट का संबंध समवाय संबंध पटक तंतुओं का संयोग नहीं होगा क्योंकि अप्राप्त हो प्राप्ति संयोग पहले अप्राप्त होकर के तंतु पटक पृथक सिद्ध हो तो दोनों का संयोग बनेगा अब पट उत्पत्ति के पहले नहीं था तो तंतु के साथ पट का संयोग नहीं होगा किंतु समवाय हो जाएगा ये संयोग नहीं होने पर भी समवाय हो जाएगा सदसत सत्य तंतु कारण असते कार्य पट दोनों का समवाय संबंध हो जाएगा क्योंकि तस्वित तो समवाय नित्य है हमेशा है ऐसे पट उत्पत्ति के पहले भी समवाय नित्य होने का संबंध हो जाएगा अन्यतः सम्बन्धी अभावे भी दोनों से एक सम्बन्धी के अभाव होने पर भी दो संबंधी में संबंध होता है तंतो पट कपाल घट परमाणु दो होने पर समुदाय संबंध है तो वैसे से कहते दोनों में से एक नहीं होने पर भी एक रहने से संबंध हो जाएगा क्योंकि नित्य अन्य संबंधी सम्बंधी अभावी थी दोनों में से एक संबंधी जैसे तंत्र में पट पट नहीं रहने पर भी तंत्र में रह जाएगा नित्य होने का आवश्यकता क्यूँकी नित्य रहेगा इसलिए पट अविद्यमान पट के साथ तंत्रों का समवाय संबंध हो जाएगा क्योंकि समवाय संबंध नित्य है ये कहता है संक्या करता है ननु असत को पी समवा संबंध हो न विरुद्ध असत पट का भी तंत्र के साथ समवाय रूप सम्बन्ध हो जाएगा कोई विरुद्ध नहीं है ये पूरा पीछे कहता है सिद्धांत करता है सद असत मिथ्य संबंध से अदृश्य इतने सत्य कहीं नहीं दिखा गया असत्य के साथ सत्य संबंध जो नहीं दिखा गया संबंध हो नहीं सकता है ना न ना कहा दिखा गया बंध्या ससुस का संबंध किसके साथ असत्य का संबंध सत्य के साथ कैसे होगा संयोग नहीं तो संयोग भी बंध्या का समवाय संबंध भी किसके साथ होता है जो नहीं है तो संबंध कैसे बनेगा इसलिए यहाँ तो हुआ असत सत्य का संबंध नहीं होगा ओ ्र सं